पंद्रवा प्रकरण अष्टावक्र को विश्वास हो गया वे आश्वस्त हो गए कि जनक को वास्तव में आत्मबोध हो गया है भ्रांति नहीं हुई है अतः अब वे उसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं सत्य बुद्धि वाला पुरुष थोड़े से उपदेश से ही कृतार्थ हो जाता है असत बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके भी उसमें मोह को ही प्राप्त होता है जीवन में सारा खेल बुद्धि का है यह यदि शुद्ध सत्व एवं पवित्र है तो गुरु का उपदेश थोड़े से में ही समझ में आ जाता है और एक क्रांति घट जाती है बोझ का दिया जल जाता है जन्म जन्म जन्मांतरों का अज्ञानतम तिमिर हट जाता है और जीवन एक अद्भुत अलौकिक प्रकाश से जगमगाने लगता है पर जिनकी बुद्धि असत मलिन तर्क वितर्क युक्त होती है उन्हें कितना ही उपदेश दिया जाए समझाया बुझाया जाए उसकी बुद्धि में बात ही नहीं उठ उठ क्योंकि जब तक राग द्वेश लोभ मोह अहंकार अपमान की गर्त में गिराने वाली परतें नहीं हटती तब तक बुद्धि निर्मल नहीं होती और बिना बुद्धि निर्मल हुए आत्मदर्शन संभव नहीं है समय आत्मदर्शन में नहीं लगता बल्कि समय तो केवल बुद्धि के परिमार्जन में लगता है बुद्धि निर्मल हुई कि आत्मदर्शन और प्रभु साक्षात्कार हुआ भगवान ने उनको पाने की पात्रता भी यही बताई है निर्मल जन मन सो मोहिपावा मालस। फिर अष्टावक्र कहते हैं कि जनक मुझे तो भरोसा हो गया है कि तुम आत्मबोध को प्राप्त हो गए हो पर तुम स्वयं जी भी जीवन में इस ज्ञान की परीक्षा कर कसौटी पर खरे उतर सको इसलिए मोक्ष एवं बंधन का परीक्षण करने का एक और सूत्र दे रहा हूँ वह कहते हैं मोक्षो विषय वैराग्यम बंधो वैसेको रस एक ताव विज्ञानम यथेक्षति तथा करो विषयों में विरस्ता मोक्ष है विषयों में रस बंध है इतना ही विज्ञान है फिर तू जैसा चाहे वैसा कर यह बहुत सुंदर सूत्र है इसमें अष्टावक्र जी ने मोक्ष के विज्ञान को प्रस्तुत किया है विषयों में विरस्ता की मोक्ष है यदि आप विषयों में रस नहीं लेते हैं उनकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें भोगने की स्पृह नहीं रह गई है तो समझ लो कि आप मुक्त हो गए हैं और यदि आप विषयों की ओर आकर्षित हो रहे हैं उनमें रस ले रहे हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए लालायित हो रहे हैं तो आप बंधन में हैं जब तक आप संसार रस में लीन हैं तब तक मुक्ति संभव ही नहीं इसके लिए मोक्ष के लिए संसार से विरस होना जरूरी है रस होना या विरस होना मन के धर्म हैं अतः मोक्ष एवं बंधन भी मन की स्थिति पर निर्भर करता है उपनिषद कहते हैं कि मन शास्त्र एवं मनुष्यनाम कारणम बंध मोक्ष योग मन ही मनुष्य के बंधन एवं मोक्ष का कारण है संसार में रहना कर्म करना व्यवहार करना बंधन कारक नहीं है बल्कि इनमें रस लेना इनमें आसक्त होना ही बंधन का कारण है अनासक्त होकर रहना और विरक्त होकर कर्म करना ही मुक्ति है अष्टावक्र कहते हैं कि बस इतना ही मोक्ष का विज्ञान है यही मोक्ष का परम सूत्र है जनक अब तू जैसा चाहे वैसा कर संसार में निर्भिक होकर आनंद पूर्वक विचर अब सांसारिक बंधन तेरे मार्ग में बाधक नहीं बन सकेंगे क्योंकि तू मुक्त हो गया है इस सूत्र में जनक के लिए एवं उसके माध्यम से अन्य साधकों के लिए एक सुंदर संकेत है जनक के लिए यह है कि तू वापस बंधन में न पड़ जाए इसलिए मैंने तुझे मुक्ति एवं बंधन की कसौटी उसका परीक्षण का आधार बता दिया है जीवन में आत्म आत्मरीक्षण करते रहना स्वयं को इस कसौटी पर खरे उतारने उतारते रहना ऐसा न हो कि कहीं फिर फिसल जाओ साधकों के लिए मुक्ति एवं बंधन का सरलतम सूत्र है अब आप इसमें से जो चाहें वह वर्ण करें यह आप पर निर्भर करता है एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को अपने पर आश्रित नहीं रखना चाहता वह शिष्य को ऐसा योग्य दक्ष एवं सक्षम बनाना चाहता है कि वह जीवन में किसी भी मोड़ पर कोई भी जटिल समस्या आने पर स्विवेक से स्वयं निर्णय ले सके ऐसा न हो कि उसे निर्णय के लिए समाधान के लिए बार बार गुरु के पास जाना पड़े इसलिए गुरु निर्णय नहीं देता है वह तो सारा ज्ञान शिष्य के हृदय में उड़ेल देता है सारे सूत्र संकेत उसके समक्ष रखकर उन्हें अच्छी तरह से समझा देता है ज्ञान की बारीकियों से उसे अवगत करा देता है और फिर जगत में आदर्श जीवन जीने के लिए छोड़ देता है इसलिए अष्टावक्र जी जनक से कह रहे हैं कि मैंने तुझे मुक्ति एवं बंधन की संपूर्ण कीमिया बता दी है अब तू जैसा चाहे वैसा कर यथेक्षसी तथा करु संपूर्ण ज्ञान देने के बाद गीता में ठीक ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है इत ज्ञानमाख्यातम गुहजादुह्य तरम विमृश्य तदशेषेण यथे तथा करु इस प्रकार गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसा चाहता है वैसा ही कर तात्पर्य यह है कि गुरु अपनी ओर से कोई निर्णय नहीं देता है वह तो शिष्य में निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करता है उसे निर्णय लेने की योग्यता प्रदान करता है उसे निर्णय लेने में पूर्ण सक्षम बनाता है जैसा कि अष्टावक्र ने जनक एवं कृष्ण ने अर्जुन को बनाया यह कितना सुंदर सार्थक व्यवहारिक सूत्र है जीवन की सफलता सार्थकता सही समय पर सही निर्णय लेने पर ही निर्भर करती है सही निर्णय ही जीवन को उत्थान की ओर ले जाता है निर्णय गलत हो गया तो पतन की राह पर चले जाने की संभावना रहती है जीवन में निर्णय का बहुत महत्व है जीवन का कोई भी क्षेत्र हो चाहे आर्थिक सामाजिक राजनैतिक व्यवसायिक, कूटनीतिक आध्यात्मिक आदि कोई भी हो आपका एक निर्णय आपको सीखा कर ले जाता है और दूसरा जमीन पर लाकर खड़ा कर सकता है मनुष्य का पूरा जीवन निर्णयों का जोड़ है निर्णयों का महापरिणाम है अतः अपने आप में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करिए अष्टावक्र जी ने आगे एक और महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं सर्वभूते सुचात्मान सर्वभूतानि चात्मनि, विज्ञा निरहंकारो निर्ममस्वम सुखी भव सब भूतों में आत्मा को तथा सब भूतों को आत्मा जानकर तो अहंकार रहित और ममता रहित है तू सुखी हो मनुष्य के जीवन में दुख के दो प्रमुख कारण हैं एक तो मृत्यु का भय और दूसरा परिजनों में ममता उनमें आसक्ति मृत्यु से व्यक्ति सदा भयभीत बना रहता है वह सोचता रहता है कि कहीं ये जीवन हाथ से चला नहीं जाए मृत्यु इसे लील नहीं जाए आदि आदि वह जीवन को सुरक्षित देखना चाहता है इसे बचाए रखना चाहता है अतएव अष्टावक्रजी जनक के साथ साथ हम सबको बता रहे हैं कि तुम केवल शरीर नहीं हो तुम तो शुद्ध चैतन्य शास्व तत्व आत्मा हो जिसका कभी विनाश होता ही नहीं है यह सदा से है और सदा रहेगी मृत्यु केवल तुम्हारे शरीर को मारती है आत्मा अवध है अतः तुम्हारी यात्रा तो जारी रहती है तुम क्यों चिंता करते हो तुम तो अमर हो मरने का प्रश्न ही नहीं, नहीं उठता फिर वे हमें अहंकार एवं ममता से मुक्त होने हेतु है कहते हैं जनक सभी भूतों मनुष्यों पशु पक्षी कीट पतंग वनस्पति जगत और जड़ चेतन में एक ही तत्व मौजूद है एक ही ऊर्जा निहित है कहीं कोई भिन्नता नहीं है सब एक ही शकर से निर्मित खिलौने हैं तू अतः तू स्वयं पर अहंकार किस बात का करता है शेष सभी तो तेरे जैसे ही हैं उनमें क्या कमी है अतः इस अहंकार को त्याग फिर शेष प्राणी जगत में भी तो वही तत्व है जो तेरे परिजनों में है तो फिर तेरे मेरे का भेद ही कहाँ रहा सब उसी परम ब्रह्म की संताने हैं अतः अपना पराया का ख्याल छोड़ सबसे समानता का व्यवहार रख इस प्रकार आत्मा की अभेदता एवं शास्वता को जानकर अहंकार अहंकार रहित ममता रहित होकर मृत्यु से भी निर्मय निर्भय हो जा और फिर पूर्णतया सुखी होकर संसार में विचर यह सुखी जीवन का स्वर्णिम सूत्र है आत्मा की एक रूपता को एक अन्य उदाहरण देकर समझाते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिस प्रकार कंगना बाजूबंद और नुपुर की आकृतियाँ एवं उपयोग भिन्न भिन्न हैं किंतु सबका निर्माण तो सोने से ही हुआ है सभी में वही सोना है नाम एवं रूप की भिन्नता से स्वर्ण में भिन्नता नहीं होती ठीक इसी प्रकार इस सृष्टि में जो कुछ भी है उन सब में एक ही महातत्व आत्मा विद्यमान है केवल उनकी आकृतियां और उपयोगिता भिन्न भिन्न है विविध में अलग अलग दिखाई देता है मगर सभी में तो वही छिपा हुआ है यह मूल बात जिसके हृदय में बैठ गई जिसे यह अनुभूति हो गई वह समस्त द्वंद्वों से मुक्त होकर परम शांति को उपलब्ध हो जाता है आगे कुछ अन्य उदाहरण देकर आत्मा की एक रूपता को बताते हुए मनुष्य को संसार में सुख शांतिपूर्वक रहने का संदेश देते हैं इसी के साथ यह प्रकरण पूर्ण होता है सोलह